शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी विजयानंद 1919 सौ ईस्वी के अक्टूबर मास में मैं पूजनी महापुरुष महाराज के श्री चरणों के समीप पहले पहल उपस्थित हुआ अल्पावस्था में मेरे माता पिता दिवंगत हो चुके थे मेरे भाई बहन कोई नहीं था इस कारण किशोरावस्था और यौवन के प्रारंभ में यथार्थ प्यार स्नेह मुझे नहीं मिला था मठ में आकर अयाचित भाव से ही मैं पहले दिन से वैसे स्नेह पाने लगा जब मैं पूजनी महापुरुष महाराज को प्रणाम करके खड़ा हुआ तब उन्होंने कहा आहा रात भर देखता हूँ तुमने कुछ खाया नहीं अय देवेन इसके लिए कुछ चाय का प्रबंध कर लो उनके स्वर से स्नेह टपक रहा था मैं नीचे उतर आया केवल चार दिन मठ में रहने के अनंतर मुझे मलेरिया हो गया पहले दिन ही ज्वर अधिक बढ़ गया अर्थ चेतन अवस्था में मैं गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा दो व्यक्ति मुझे पकड़ कर ले गए उस अवस्था में मैंने कई बार कहा था कैसी जगह मैं आ गया मठ बेलूर हावड़ा ज्वर के उत्तर जाने उतर जाने पर जिस दिन मुझे पत्थ दिया गया उस दिन एक अपूर्व घटना दिखाई पड़ी उसने महापुरुष महाराज अपने हाथ से मेरे लिए मसूर दाल का जूस पका लाए उसे पी लेने के बाद उन्होंने हंसकर पूछा क्यों पशुपति कैसा लग रहा है मठ बेलूर हावड़ा आनंद के आंसू मेरे नेत्रों से बह चले ऐसा अयाचित स्नेह जब या ध्यान क्या चीज है मैं नहीं जानता था उन्होंने एक दिन मुझे एकांत में बुलाकर उपासना लिखा दी सिखा दी हे भगवान कुछ लोग कहते हैं तुम हो फिर कोई कोई कहते हैं तुम्हारा अस्तित्व तु नहीं है मैं तुम्हारे संबंध में कुछ भी नहीं जानता कृपा करके तुम स्वयं मेरे अंतर में अपनी बात जता दो कुछ दिनों तक सुबह शाम वैसी प्रार्थना करने से मेरे मन में आतिक आस्तिक्य बुद्धि धीरे धीरे आने लगी इसके पश्चात पूज्य पाठ स्वामी जी की जन्म तिथि का समय आया उसके दो तीन दिन पहले एक दिन प्रातः काल जी जब ठाकुर मंदिर से अपने कमरे में आ रहे थे तो भावावस्था में मृदु से गाने लगे कृष्ण केशव पाहिमाम राम राघव राम राम रक्ष मुझे सामने देखकर उन्होंने पूछा बोलो तो किसकी बात है मैंने उत्तर दिया श्री चैतन्य देव की बात है उन्होंने कहा ठीक बताया है तुमने जब वे गए थे तो प्रेमो माद से दोनों हाथ उठाकर वैसा गाते गाते गए थे वे अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गए उन्हें प्रणाम कर उठते ही उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें दूंगा, क्यों नहीं दूँगा तुम्हें निश्चय दूंगा। मैं आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि क्या देंगे उन्होंने मुझे मौन देखकर कहा स्वामी जी की जन्मतिथि के दिन तुम्हें ब्रह्मचर्य दूँगा अपूर्व आनंद से मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया कुछ दिनों बाद श्री राजा महाराज मठ में आए मठ के आंगन में बड़े बेंच पर बैठकर कर वे तम्बाकू पी रहे थे तभी आश्रम निवासी एक एक करके उन्हें प्रणाम करने लगे उस समय पूजनीय महापुरुष महाराज बोले राजा इस बालक का नाम पशुपति है इसी के बाद मैंने तुम्हें लिखी थी यह हम लोगों पर विशेष श्रद्धा रखता है अहेतुक तो स्नेह और दया के विग्रह श्री श्री महाराज और महापुरुष महाराज मेरे जीवन को धीरे धीरे धार्मिक भाव से गठित करने लगे एक समय भारी हृदय वेदना से मैं कष्ट पा रहा था एक दिन श्री महाराज और पूजनी महापुरुष महाराज मुझे देखने आए उनके साथ डॉक्टर दुर्गा चरण जी थे वक्षस्थल की जांच कर उन्होंने कहा हृदय की अवस्था अच्छी है मालूम होता है कि कोई बड़ा नर्वस शौक है इस पर श्री महाराज और महापुरुष महाराज ने आनंदित होकर कहा तो शीघ्र ही अच्छा हो जाएगा पूजनी काली महाराज जब में आए तो कुछ दिनों तक पूजनी महापुरुष जी गेस्ट हाउस में रहे उसके पीछे के कमरे में मैं अनंग तथा अन्य दो ब्रह्मचारी रहते थे प्रतिदिन सुबह वे बरामदे में टहलते हुए मीठे स्वर से गाते थे जागो सब अमृत के अधिकारी मैं हाथ मुँह धोकर उनके श्रीचरणों के पास बैठा ध्यान जब करता था थोड़े ही समय में मन स्थिर हो जाता और बहुत आनंद मिलता था उस समय एक दिन भाव में विफोर होकर उन्होंने मुझसे कहा जानते ही जानते हो श्री ठाकुर ने मुझे अपना जन बना लिया है उनकी कृपा से मैं ईश्वर कोटि बन गया हूँ मेरी जन्म मृत्यु नहीं है ठाकुर मंदिर में श्री श्री महापुरुष महाराज को कई बार ध्यान मग्न देखा है सब लोग चले गए बाहर के बरामदे में मैं अकेला रह गया भीतर श्री श्री महापुरुष महाराज जी हैं उनका शरीर स्थिर और निष्पन्द केवल प्रेमाश्र धारा नेत्रों से बहती जा रही है थी एक दिन उस अवस्था से उठकर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाते समय गाने लगे कौन कहता है माँ काली तुम काली हो त्यादी एक दिन वे अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे थे मैं उनके चरणों के नीचे बैठा था ठाकुर मंदिर की ओर उंगली से दिखाकर उन्होंने कहा वे ही असली मालिक है मैं उनका कुत्ता हूं और तू मेरा कुत्ता है यही चुपचाप बैठा रहा हिलना मत उसके बाद एक दोहा गाया द्वार धनी बस पड़ा रही धपका धनी बस खाई कौन धनी का निभाह हुआ द्वार छोड़ न जाई एक दिन अनंग के कहने से मैंने उनसे पूछा कुंडलनी जब जगती है तो कैसी अनुभूति होती है इस पर उन्होंने मुझसे अपनी अनुभूति की बात बताते हुए अंत में कहा माँ और कहने नहीं देती। प्राय संध्या से पहले जब वे मठ में टहलने लगे तो मैं उनके साथ रहता ऐसे समय अनेक बार उन्होंने मुझसे कहा श्री श्री ठाकुर को पकड़े रहो भक्ति मुक्ति सब मिल जाएगी उनका स्मरण और मरण करने से चित्त शुद्ध होता है उत्साह से लग जाओ मैं कहता हूँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा तुमने हम लोगों का स्नेह पाया है महाराज ने तुम पर कृपा की है तुम कुछ भी क्यों न करो कभी भूलना मत कि तुम हमारे आदि आश्रित हो जितने दिन उनका शरीर स्वस्थ था बीच बीच में मुझे उनकी चिट्ठियाँ पढ़ना और उत्तर देना पड़ता था एक दिन संध्या के बाद मुझे बुलाकर उन्होंने एक चिट्ठी का उत्तर लिखने को कहा कमरे में अंधकार था उन दिनों बिजली नहीं थी मैं दफ्तर से बनी बत्ती लेने जाने लगा तो उन्होंने कहा ऊपर से गिनते जाओ इकतीस नवंबर की चिट्ठी का जवाब दफ्तर में जाकर लिखो मैं आश्चर्यचकित होकर गिनकर कर नंबर गिन की चिट्ठी लेकर दफ्तर गया सचमुच वही चिट्ठी थी कैसा अपूर्व पर्यवेक्षण एक दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा इस समय आठ बजे है सात अंठावन मिनट या आठ एक मिनट नहीं मेरे पास घड़ी नहीं थी उन्होंने अपनी ओमेगा घड़ी मुझे दी वह घड़ी आजकल के नए ठाकुर मंदिर में अभी तक रखी है एक बार श्री श्री दुर्गा पूजा के अवसर पर मुझे पान बनाने का भार सौंपा गया मैंने पहला पान खाकर देखा कि उसमें चूना कत्था ठीक है या नहीं यह समाचार पूजनी कृष्णलाल महाराज के कान में पहुंचा। क्रोध से लाल पीले होकर उन्होंने मुझे महापुरुष महाराज के कमरे में बुला भेजा मैंने उनके कमरे में पहुंचकर कर सुना महाराज यह लौंडा भारी अभक्त है उसे मठ से निकाल दीजिए इत्यादि पूजनी महापुरुष महाराज ने मेरी बात सुनकर कहा कृष्ण इतने तो कोई अनुचित काम नहीं किया है वह मां दुर्गा को जीवित समझता है पान खाकर उनके गाल में कहीं छाले न पड़ जाए इसलिए पहला पान खाकर इसने केवल परीक्षा मात्र कर ली है उससे कोई अपराध नहीं हुआ है मठ के जीवन में मुझसे अनेक अपराध हुए थे उससे धमकी भी खाई मन में कष्ट भी हुआ किंतु हर बार ही उन्होंने कहा तुम्हारी दोस्त त्रुटियों को यदि सुधार न दूं तो जीवित क्यों हूं? श्री श्री ठाकुर ने इस कारण ही इस शरीर को रखा है इस प्रदेश में आने के दिन मुझसे उन्होंने कहा संभवतः इस शरीर को तुम फिर देख न सकोगे शरीर एकदम टूट गया है मन भी शरीर से उठ गया है रो मत जब भी किसी विपत्ति में पड़कर मेरा स्मरण करोगे तो देखोगे कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ अमेरिका जाओ जी जान से श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी की वाणी का वहाँ प्रचार करो स्वयं धन्य हो जाओगे और संसार का भी कल्याण कर सकोगे पूज्य महापुरुष महाराज मुझे अपने पुत्र के समान मानते थे और उसी तरह प्यार करते थे उनकी कृपा से आज धीरे धीरे अनुभव में आने लगा है स ईशह अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है